श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ सोलह तेरह जून अट्ठारह सौ पचासी दासमय अवतारवाद बच्चे को साथ लेकर कप्तान आए हैं श्री रामकृष्ण ने किशोरी से कहा इन्हें सब दिखा लाओ ठाकुर बाड़ी आदि श्री रामकृष्ण कप्तान से बातचीत कर रहे हैं मास्टर द्विज आदि भक्त जमीन पर बैठे हुए हैं दमदम के मास्टर भी आए हैं श्री राम कृष्ण छोटे तख्त पर उत्तर की ओर मुँह किए बैठे हैं कप्तान से उन्होंने तख्त के एक ओर अपने सामने बैठने के लिए कहा श्री रामकृष्ण इन लोगों से तुम्हारी बातें कह रहा था तुम में कितनी भक्ति है कितनी पूजा करते हो कितने प्रकार से आरती करते हो यह सब बत, यह सब बतला रहा था कप्तान लज्जित होकर मैं क्या पूजा और आरती करूँगा मैं क्या हूँ श्री राम कृष्ण जो मैं कामनी और कांचन में पड़ा हुआ है उसी मय में दोष है मैं ईश्वर का दास हूँ इस मय में दोष नहीं और बालक का मैं बालक किसी गुण के वश नहीं है अभी लड़ाई कर रहा है देखते देखते मेल हो गया कितने ही यत्न से अभी अभी खेलने का घरौंदा बनाया फिर बात की बात में उसे बिगाड़ डाला दास मैं और बच्चे के मय में दोष नहीं है यह मैं मय में नहीं गिना जाता जैसे मिश्री मिठाई में नहीं गिनी जाती दूसरी मिठाई से बीमारी फैलती है परंतु मिश्री अम्लान अम्ल नासन करती है जैसे ओंकार की गणना शब्दों में नहीं है इस अहम से ही सच्चिदानंद को प्यार किया जाता है अहम जाने का है ही नहीं इसीलिए मैं और भक्त मैं है नहीं तो आदमी क्या लेकर रहे गोपियों का प्रेम कितना गहरा था कप्तान से तुम गोपियों की बात कुछ कहो तुम इतना भागवत पढ़ते हो कप्तान श्री कृष्ण वृंदावन में थे कोई ऐश्वर्य नहीं था तो भी गोपियाँ उन्हें प्राणों से अधिक प्यार करती थी इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा था मैं कैसे उनका ऋण सोच करूंगा जिन गोपियों ने मुझे सब कुछ समर्पित कर दिया है देह मन चित्त श्री राम कृष्ण को भावावेश हो रहा है गोविंद गोविंद गोविंद कहकर विश्व हो रहे हैं प्रायः बाह्य ज्ञान शून्य है कप्तान विस्मयावेश में धन्य है धन्य है कह रहे हैं कप्तान तथा तो अन्य भक्तगण श्री कृष्ण की यह अद्भुत प्रेमावस्था देख रहे हैं जब तक वे प्राकृत दशा में न आ जाएं तब तक वे चुपचाप एक दृष्टि से देख रहे हैं श्री रामकृष्ण इसके बाद कप्तान वे योगियों के लिए भी अगम्य हैं योगी भीरगम्यम आपकी तरह योगियों के लिए भी अगम्य है गोपियों के लिए गम्य है योगियों ने वर्षों तक योग साधना करके जिन्हें नहीं पाया गोपियों ने अनायास ही उन्हें प्राप्त कर लिया श्री राम कृष्ण सहास्य गोपियों के पास भोजन पान हंसना रोना क्रीड़ा कौतुक यह सब हो चुका एक भक्त ने कहा श्री बंकिम ने कृष्ण चरित्र लिखा है श्री रामकृष्ण बंकिम कृष्ण को मानता है श्रीमती को नहीं मानता कप्तान वे शायद श्री कृष्ण लीला नहीं मानते श्री रामकृष्ण सुना वह कहता है काम आदि की जरूरत है दमदम के मास्टर नवजीवन में बंकिम ने लिखा है धर्म की आवश्यकता शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों की स्फूर्ति के लिए है कप्तान कामादि की आवश्यकता है यह कहते हैं फिर भी लीला नहीं मानते ईश्वर मनुष्य के रूप में वृंदावन में आए थे पर राधा और कृष्ण की लीला हुई थी या नहीं मानते श्री कृष्ण साहस्य ये सब बातें संवाद पत्रों में नहीं हैं फिर किस तरह मान ली जाए एक ने अपने मित्र से आकर कहा देखो जी कल उस मोहल्ले से मैं जा रहा था उसी समय देखा वह मकान भरभरा गिर गया मित्र ने कहा जरा ठहरो अखबार देखूँ घर के भर भरा कर गिरने की बात अखबार में तो कहीं कुछ न थी तब उस आदमी ने कहा क्यों जी अखबार में तो कहीं कुछ नहीं लिखा तुम्हारा कहना सच नहीं दिखता उस आदमी ने कहा मैं स्वयं देखकर आ रहा हूं उसने कहा यह हो सकता है परंतु अखबार में यह बात नहीं लिखी इसलिए लाचार होकर मुझे इस पर विश्वास नहीं आता इस आदमी होकर लीला करते हैं यह बात कैसे वे लोग मानेंगे यह बात उनकी अंग्रेजी शिक्षा के घेरे में नहीं जो है पूर्ण अवतार का समाज समझना बहुत मुश्किल है क्यों जी साढ़े तीन हाथ के भीतर अनंत का समाज आना कप्तान कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहते समय पूर्ण और अंश इस तरह कहना पड़ता है श्री रामकृष्ण पूर्ण और अंश जैसे अग्नि और उसकी उसका स्फुलिंग अवतार भक्तों के लिए है ज्ञानी के लिए नहीं आध्यात्म रामायण में है हे राम तुम्ही व्याप्य हो तुम्हें व्यापक हो वाच्यवाचक भेदेन तमें व परमेश्वर कप्तान वाच्य वाचक अर्थात व्याप्य व्यापक श्री कृष्ण व्यापक अर्थात जैसे एक छोटा स्वरूप जैसे अवतार आदमी का रूप धारण करते हैं